दृष्ट विद्यमान हो यो दर्शना भावा दर्शना भावा का क्या अर्थ है धर्मा की अज्ञान दोनों का भी धर्म है किसका आचार्य वनती सम्मान कीजिए गोवजन ऐसा एक आचार्य कहते हैं की अदर्शन दोनों का भी धर्म है अफी लगा है ना अफी यहाँ एक वर्ष में ले लेना अदर्शन दोनों का ही धर्म है अदर्शन ऐसा यहाँ दोनों का ही धर्म है इते के उन दोनों में इदम, इदम से लेना है ना उनमें कर से या अदर्शन दृश्य से दृश्य से यहाँ पर लेंगे बुद्धि दृश्य से स्वात्म है कि दृश्य का स्वभाव होने पर भी जब धर्म कहा है ना दोनों का तब वो स्वरूप हो पाएगा उसका धर्म कहा गया है ना तो धर्म और स्वभाव एक होते है ना शुरू नहीं हो सकता है मतलब वही वस्तु और धर्म होता है उसके रहने होता है उसके रहने रहने, रहने रहने वाली वाली वस्तु वस्तु तो होता है देखेंगे दृश्य का स्वभाव होने पर भी पुरुष प्रत्यपेक्षम करते हैं कि यहाँ पर चिति छायापत्ती सापेक्षम चेतन के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला चेतन के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला पुरुष प्रत्येपेक्षम पुरुष के क्या इसका है मैंने पुरुष के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला कौन दर्शन दर्शन करते पदार्थ ज्ञान विषय ज्ञान तो विषय के जब तक क्या होगा बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब नहीं होगा तब तक बुद्धि विषय के आकार की हो पाएगी पदार्थ के आकार की हो पाएगी तो ये दर्शन करते विषय ज्ञान यह किसकी अपेक्षा रखता है पुरुष के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला पदार्थ ज्ञान दृश्य के धर्म रूप से दृश्य कौन है बुद्धि तो दृश्य के धर्म रूप से भवती है ना तो दृश्य के धर्म रूप से होता है क्या होता है अज्ञान दृश्य के धर्म रूप से अज्ञान होता है अज्ञान यहाँ पर किसे कहा विषय ज्ञान को दर्शन करते पदार्थ ज्ञान विषय ज्ञान तो विषय ज्ञान को ही यहाँ पर ज्ञान कह दिया है इस पक्ष में अज्ञान किसको कहा ज्ञान को करते उन दोनों मतों में तरह से उन दोनों में दोनों धर्म का है ना उन दोनों में अविदम पर कर लेंगे बहुत के पहले से कि बुद्धि का स्वभाव होने पर भी बुद्धि का स्वभाव कौन है अज्ञान बुद्धि का स्वभाव होने पर भी पुरुष प्रत्यापेक्षम करते हैं पुरुष के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला पदार्थ ज्ञान दर्शन करते हैं पदार्थ ज्ञान या विषय ज्ञान की पुरुष के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला विषय ज्ञान दृष्ट के धर्म रूप से दृष्ट कौन है बुद्धि और बुद्धि के धर्म रूप से या बुद्धि का बुद्धि के धर्म रूप से अज्ञान होता है बुद्धि के धर्म रूप से क्या होता है धर्म धर्म अज्ञान होता है तो यहाँ अज्ञान किसको कहा दर्शन को दर्शन कर दे विषय ज्ञान को अज्ञान करना तो दोनों का धर्म है या दर्शन अभी बुद्धि का धर्म बताया ना अब पुरुष का धर्म बताते हैं तो जैसे ये विषय ज्ञान बुद्धि का धर्म है बुद्धि के आसित रहता है क्योंकि विषय ज्ञान क्या है है वो किसकी आसित रहती है बुद्धि के तो ये विषय ज्ञान ये पुरुष से आश्रित रह सकता है क्या तो पुरुष की वृत्ति तो नहीं है ना पुरुष को तो आरोपित करके अपने में बांध रहा है तो वही है तथा उसी प्रकार से अदर्शन उसी प्रकार से अदर्शन पुरुष अनाथ गौतम अपी की पुरुष का स्वभाव न होने पर भी अज्ञान पुरुष का स्वभाव न होने पर भी दृश्य प्रत्यापेक्षम दृश्य से यहाँ पे लेना है आपको बुद्धि और बुद्धि के प्रत्यय की अपेक्षा अच्छा वाला या बुद्धि की बुद्धि की अच्छा वृत्ति की अपेक्षा वाला बुद्धि की वृत्ति की अपेक्षा अपेक्षा वाला वैसे यहाँ पर अच्छा रहेगा इस तरह दृश्य प्रत्यय है ना तो यहाँ पर प्रत्येक वृत्ति होता है न तो ऐसा कर लेंगे ये प्रत्य रूपता को हो प्राप्त होने वाला या बुद्धि वृत्ति रूपता को हो प्राप्त होने वाला दृश्य या तो ऐसा कर लेंगे यहाँ पर दृश्य और प्रत्येक का कर्मधारय धारे समाज कर लो तो दृश्य मतलब दृश्य और प्रत्येक का कर्मधारय धारा करेंगे तो दृश्य का बुद्धि है ना तो बुद्धि रूप प्रत्यय अर्थात बुद्धि ही अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा बुद्धि कि ये अज्ञान उसी प्रकार अज्ञान पुरुष का स्वभाव न होने पर भी पुरुष का स्वभाव न होने पर भी बुद्धि की अपेक्षा वाला बुद्धि की अपेक्षा वाला बुद्धि की अपेक्षा वाला कौन लिखा है ना आगे पुरुष पर अदर्शनम कि बुद्धि की अपेक्षा वाला अदर्शन अदर्शन अर्थ है कि विषय ज्ञान रूपदर्शन विषय ज्ञान रूप ज्ञान में कर्म धारे करके हो गया बुद्धि की अपेक्षा वाला बुद्धि की अपेक्षा वाला कौन विषय तो ज्ञान तो अदर्शनम कर्ज करेंगे कौन हुआ विषय ज्ञान और विषय ज्ञान रूप अज्ञान पुरुष धर्मत्वे नदर्शनम और वास्ते है ना तो पुरुष धर्मत्व न युवा पुरुष के धर्म जैसा प्रतीत होता है पुरुष के धर्म रूप से जैसा प्रतीत होता है मतलब पुरुष का धर्म जैसा प्रतीत होता है या पुरुष का स्वभाव जैसा प्रतीत होता है कौन अज्ञान पुरुष का स्वभाव जैसा प्रतीत होता है वास्तव में उसका स्वभाव तो ये दोनों का जो धर्म कहा है ना तो पुरुष का धर्म में जैसा ऐसा समझ लेंगे है ना पुरुष का धर्म जैसा दोनों को धर्म में मतलब बुद्धि का मुख्यता धर्म है और पुरुष का धर्म जैसा पंक्ति लगाएंगे तैसा उसी प्रकार पुरुष का स्वभाव न होने पर भी कौन अज्ञान उसी प्रकार अज्ञान पुरुष का स्वभाव न होने पर भी बुद्धि की इच्छा वाला अदर्शनम विषय ज्ञान रूप अज्ञान पुरुष के धर्म जैसा प्रतीत होता है कौन अभियान okay. तो जब उभय का धर्म कहेंगे तो मुख्य रूप से बुद्धि का धर्म है और पुरुष का तो धर्म जैसा है मतलब गौर रूप से उसका पुरुष का धर्म हुआ अब दर्शन ज्ञानम ये दर्शनम की दर्शन रूप ज्ञान क्या हुआ हाँ मतलब विषय ज्ञान नहीं दर्शन रूप ज्ञान दर्शन रूप ज्ञान ही अज्ञान है तो दर्शन रूप ज्ञान कौन चाहिए विषय ज्ञान दर्शन रूप ज्ञान कौन हाँ दर्शन रूप ज्ञान ही अज्ञान है इसी केविदति ऐसा कुछ लोग कहते हैं दर्शन ज्ञान ही अज्ञान है ऐसा दर्शन रूप ज्ञान अर्थात विषय ज्ञान अकबर वो विवेक ख्याति नहीं लेना दर्शन रूप ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान ही अज्ञान है ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं इस ऐसे शास्त्र कथा इस प्रकार ये शास्त्र में कहे गए विकल्प हैं। आठ विकल्प हो गए ना तथा वहाँ या उनमे उनमें विकल्प बहुत से विकल्प उनमे बहुत से विकल्प एक पुरुष नाम उनमे बहुत से विकल्प सर पुरुषा नाम के सभी पुरुषों का गुणों के साथ होने वाले संयोग को साधारण रूप से विषय करते हैं उनमें से एक तक बहुत यह बहुत से विकल्प एक तम उनमें का विकल्प सभी पुरुषों का गुणों के साथ होने वाले संयोग को साधारण रूप से विषय करते हैं अर्थात पुरुष के साथ होने वाले गुणों के संयोग को सामान्य रूप से बताते हैं सामान्य रूप से पुरुष पुरुष के के के साथ साथ या संयोग को सामान्य रूप से कहते हैं पुरुष के साथ पुरुष के साथ गुड़ों के संयोग को सामान्य रूप से कहते हैं पुरुष के साथ, है, साथ बुद्धि का संबंध बुद्धि भी गुणों का कार्य है तो गुण है ऐसा इसमें तो चौथा विकल्प था क्या था यहाँ पर ये देखेंगे चौथे में ये का अविद्या स्वचित्तेम से अनिरुद्ध है ना? तो कुछ लोग बहुत से विकल्प है ना तो इस विकल्प को कुछ लोग छोड़ते हैं कि अविद्या क्या है अपने चित्त प्रलय काल में प्रलय काल में दृश्य चित्त के साथ लीन होने वाला तथा काल में दृश्य चित्त की उत्पत्ति का कारण कौन संस्कार पहले काल में दृश्य चित्त के साथ लीन होने वाला तथा सृष्टि काल में दृश्य चित्त की उत्पत्ति का कारण कौन है संस्कार तो जब संस्कार को कहेंगे तो कुछ लोग कहते हैं यहाँ संस्कार लिया गया है गुण नहीं लिया गया है इसलिए एक को कुछ विद्वान छोड़ते हैं पर यह समझ लेना कि सब कुछ गुणों का कार्य है चेतन आत्मा को करके इसलिए संस्कार को भी गुण कहने से सब लिया है सब का साथ छोड़ते है आगे देखिए पाठ है अब भी गया यह yes, तू प्रत्यक्ष चेतन से स्वबुद्धि संयोग है तू यह किंतु जो प्रत्येक चेतन प्रत्येक चेतन करते अंतरात्मा यहाँ पर यहाँ पर कर्मधार्य समासका प्रत्येक और चेतन का कर्मधारय समास चेतन का क्या दुआ प्रत्येक आत्मा अंतरात्मा या पुरुष किंतु जो पुरुष का अपनी बुद्धि के साथ संयोग है यह तंत्र किसके साथ होगा बोलो संयोग हाँ सब्दी संयोगयोगा प्रथमान थे ना यह प्रथमान थे उसके साथ किंतु जो संयोग किसका संयोग किसका प्रत्यक्ष चेतन का तो किसके साथ हाँ किन्तु जो प्रत्यक्ष चेतन का या चेतन पुरुष का अपनी बुद्धि के साथ संयोग होता है तो सबसे हेतु अविद्या संयोग का हेतु अविद्या है मतलब चेतन पुरुष और बुद्धि के संयोग का कारण क्या है अविद्या अविद्या के कारण क्या होता है बुद्धि और पुरुष का संयोग होता है आप ऐसा समझिए अभी बुद्धि और पुरुष का संयोग है है ना बुद्धि पुरुष का संयोग होने से क्या होता है विषय ज्ञान होता है सुल वो होता है ठीक है अब ध्यान देना जिसको क्या है की साधना नहीं किया उसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ प्रलय काल आ गया तो प्रलय काल होने पर संयोग रह, बुद्धि रहेगी बुद्धि तो प्रकृति प्रकृति ही रहेगी ना जितने अचेतन जड़ पदार्थ हैं ये सब इसमें लय हो जाएगा प्रकृति में ये बुद्धि तो नहीं रहेगी ना लेकिन ध्यान देना जब ज्ञान तो हुआ नहीं तो अज्ञान तो रहेगा ना अज्ञान के कारण क्या होगा कि प्रलय के बाद जब सृष्टि होगी तो फिर बुद्धि मिल फिर क्या मिल जाएगा न... तो फिर क्या होगा की बुद्धि पुरुष का संयोग हो जाएगा तो बुद्धि पुरुष का संयोग कब तक बना रहेगा जब तक अविद्या है जब तक है तो है बुद्धि पुरुष के संयोग का हेतु क्या है अविद्या है यह अविद्या होती है अब ध्यान देंगे तस्व हेतु अविद्या अविद्या अविद्या अविद्या का भाषा करते है विपरीय ज्ञान वासना इत्यर्था मिथ्या ज्ञान की वासना या मिथ्या ज्ञान का संस्कार मिथ्या ज्ञान का ज्ञान देना मिथ्या ज्ञान ज्ञान तो वृत्ति रूप होता है ना hmm. तो वृत्ति तो हमेशा नहीं रहती है तो वृत्ति से जन्मे जो संस्कार है वो तो हमेशा बने रहते हैं ना hmm. हाँ तो इंडिया से लिया है, है क्या यहाँ पर ये यह यहाँ पर विपर्य ज्ञान की वासना या विपर्य ज्ञान के संस्कार तो विपर्य ज्ञान का है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान के संस्कार जो पंचवृत्तियाँ आई है उसमें द्वितीय वृत्ति क्या है प्रवाण प्रमाण है पर? भी है प्रमाण विपर्या विकल्प प्रमाण विकल्प निद्रा इसमें तो क्या आपको है, है तो वो विपर्या लेना निकालो किस में था नोमरे दोस्तों देख लो विपर्योम इच्छा ज्ञानमूप प्रतिष्ठम तो यहाँ पर जो विपरीय से क्या किया है मिथ्या ज्ञान है तो अब ये देखेंगे और अविद्या जो है ना एक मिनट हाँ हाँ विपरीय कर्ष क्या किया है मिथ्या ज्ञान किया है अच्छा और जो गे वस्तु से भिन्न आकार का होता है अतर्त रूप प्रतिष्ठा है ना गे वस्तु से भिन्न आकार का होता है जैसे कि एक चंद्र है ना और फिर क्या होगी द्विचंद्र का ज्ञान को तो इसको क्या कहेंगे द्विचंद्र का ज्ञान ये ज्ञान क्या होगा प्रवण ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा तो, तो अतर्जु प्रतिष्ठा मतलब गे वस्तु से भिन्न आकार का है ये एक है ना चंद्र अच्छा तो अब ये देखेंगे ये इसको ही यहाँ पर अविद्या कहा है ना नये कर रहे हैं मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान ये क्या है अविद्या है और अविद्या कितने पर्वों वाली कही गई अविद्या स्मिता रागतवेश अभिनिवेश ये सब कहा गया है न अच्छा और अविद्या का वर्णन कहाँ पर है बता सकते अविद्या का जो पड़ता है दूसरी में आ रहा है बोलो अविद्या कहाँ पर है है में hmm? अच्छा देख लोध्या हाँ देख लो यहाँ भी देख लो चलता देख लो अविद्या चतुर्थ में अविद्या का प्रतिपादन है पंचम में भी प्रतिपादन है अविद्या का तो चतुर्थ में क्या बताया है अविद्या क्षेत्र अच्छा, में अच्छा।, अच्छा मैं पंचम है। हाँ पंचम में देखेंगे जो अविद्या का प्रतिपादन है वहाँ पर आई है यहाँ पे ये अविद्या क्या है कि अनित्य पदार्थों को नित्य समझना हम्म जैसे संसार अनित्य है एक दिशा नहीं रहता है ना हमेशा परिवर्तन होता रहता है एक ये कूट आत्मा जैसा एक कूटस् नित्यता नहीं अब परिणाम होता है संसार का तो पर, अनित्य अनित्य पदार्थों को क्या समझना <temples> नित्य समझना क्या है ये अविद्या है यदि अनित्य समझ ले तो फिर इसमें आ सकती नहीं रहेगी वस्तु रहु नहीं रहेगी जाने वाली है तो अनित्य पदार्थों को नित्य समझना अविद्या है और क्या है कि अपवित्र अपवित्र वस्तुओं को पवित्र समझना ये भी क्या है अविद्या है है ना जैसे कि शरीर बहुत अववित्र है मलमूत्र सब भरा रहता है फिर भी कितनी आसक्ति शरीरों में हो जाती है तो ये सब क्या है अविद्या अभीध्य। है है ना शरीर अभवित्र विषयों को पवित्र समझना क्या है ये अविद्या है अववित्र विषयों को पवित्र समझना अविद्या है और दुख को सुख समझना जो संसार में सुख प्राप्त हो संसार में क्या है की दुखी दुख है वास्तव में सुख नहीं है लेकिन जिसको लोग सुख समझते हैं वास्तव में है क्या वो दुख है ना भ्रम से लोग क्या है दुख को सुख मान लेते हैं तो दुख को सुख समझना है और अनात्मा को क्या समझना हाँ अच्छा और अनात्मा को आत्मा समझना ये सब क्या है अविद्या है।, है अनात्मा को आत्मा समझना ये भी क्या है अविद्या है तो देव को आत्मा समझ लेना अनित्य संसार को नित्य समझ लेना अपवित्र विषयों को पवित्र समझ लेना अपवित्र विषय होने से त्याज्य है ना उनको पुब्ज समझकर हम ग्रहण करते हैं ये सब अविद्या के कारण है और दुख को सुख समझ लेना दे को आत्मा समझ लेना सब क्या है ये अविद्या है यही सब ज्ञान है ना तो मिथ्या ज्ञान बना हुआ है और मिथ्या ज्ञान होने से क्या है उसके संस्कार होते रहते हैं मिथ्या ज्ञान के क्या होते रहते हैं तो मुझ बताया विपरीय ज्ञान वासना करते है की यहाँ पर मिथ्या ज्ञान की वासना है ना तो मिथ्या ज्ञान की वासना जो कर उसी के कारण क्या है बुद्धि और पुरुष का संयोग है तो ये मिथ्या ज्ञान की वासना जानी चाहिए आगे ध्यान देंगे विपरीय ज्ञान वासना पुरुष बुद्धि कार्य निष्ठा विपर्य ज्ञान वासना वासिका बुद्धि और मिथ्या ज्ञान की वासना वासना करते संस्कार और मिथ्या ज्ञान के संस्कार से युक्त मिथ्या ज्ञान की वासना से वास मिथ्या ज्ञान की वासना से युक्त मतलब मिथ्या ज्ञान के संस्कार से युक्त कौन तो बुद्धि कौन ये प्रथम है तो बुद्धि के साथ अन्य करो बुद्धि भी प्रथमान्त है बुद्धि का विशेषण है मिथ्या ज्ञान की वासना से वापिस या मिथ्या ज्ञान की वासना से युक्त बुद्धि बुद्धि पुरुष ख्यातिम कार्य निष्ठा में न प्राप्त होती पुरुष ख्यातिम का अर्थ है यहाँ पर की साक्षात्कार पुरुष के साक्षात्कार रूप या आत्मा के साक्षात्कार रूप कार्य निष्ठा न प्राप्त होती कार्य की निष्पत्ति को नहीं प्राप्त करती है आत्म साक्षात्कार रूप कार्य की निष्पति को नहीं प्राप्त करती है मतलब आत्म साक्षात्कार रूप कार्य की सिद्धि नहीं करती है आत्म साक्षात्कार रूप कार्य की सिद्धि को आत्म साक्षात्कार <ँगासा> अथवा के क्या विवेक ख्या की विवेक ख्या रूप कार्य की सिद्धि को नहीं करती है कार्य की सिद्धि को प्राप्त नहीं करती मतलब कार्य की सिद्धि को नहीं करती है कौन नहीं करती है क्या क्या विपरीय ज्ञान वासना वासिता बुद्धि और मिथ्या ज्ञान की वासना से युक्त बुद्धि पुरुष के साक्षात्कार रूप आत्म साक्षात्कार रूप कार्य की निष्पत्ति को नहीं करती है कार्य की निष्पत्ति को नहीं प्राप्त करती मतलब कार्य की सिद्धि को नहीं करती है कार्य सिद्धि किम रूप पुरुष की ख्याति रूप विवेक ख्याति रूप आत्म साक्षात्कार रूप है तो तो जो बुद्धि क्या है कि जो बुद्धि पुरुष की जो बुद्धि विवेक ख्या को नहीं करती है योग शास्त्र में भी करता बुद्धि को माना गया है इसलिए कहा नहीं करती है ना आगे ध्यान देंगे साधिकारा पुनः आवर्त के तो जो बुद्धि क्या है कि विवेक ख्या रूप कार्य की निष्पत्ति को नहीं करती है मतलब जो बुद्धि आत्म साक्षात्कार को नहीं करती है वो बुद्धि कृतार्थ मानी जाएगी कृतार्थ का है ना कृतार्थ वही बुद्धि होगी जिसने की विवेक को कर दिया है साधिकारा सा साधिकारा का अर्थ है कि अधिकार सहित अर्थात आकृतार्थ अकृतार्था बुद्धि और आकृतार्थ बुद्धि सृष्टिकाले पुनः आवर्तते काल में पुनः अभिव्यक्त हो जाती है हु? और आकृतार्थ बुद्धि सृष्टि काल में पुनः आ जाती है पुनः आवर्तते है ना और अतृता बुद्धि सृष्टिकाल में पुनः आ जाती है अर्थात अतृता बुद्धि सृष्टिकाल में पुनः पुरुष के साथ संयुक्त हो जाती है और अतृता बुद्धि सृष्टिकाल में पुनः पुरुष के साथ मिल जाती है लग गया मान लीजिए विवेक छासी को नहीं किया बुद्धि ने प्रयकाल आ गया तो प्रयक काल में तो बुद्धि पुरुष का संयोग नहीं रहा ना अच्छा तो लेकिन फिर क्या है कि विवेक ख्याति नहीं कि थी तो सृष्टिकाल में फिर क्या होगा बुद्धि आ जाएगी बुद्धि पुरुष का संयोग हो जाएगा लग जाएगा ऐसा करेंगे अकृतार्थ बुद्धि सृष्टिकाल में पुनः आ जाती है या अकृतार्थ बुद्धि सृष्टिकाल में पुनः पुरुष से संयुक्त हो जाती है अधिकार साधिकारा का अर्थ है यहाँ पर आकृतार्थ साधिकारा का क्या अर्थ है अभी अधिकार उसका बना हुआ है मतलब कार्य करने का सामर्थ्य उसका बना हुआ है मतलब अकृतार्थ है अकृतार्थ बुद्धि काल में सुना आती है या अकृतार्थ बुद्धि काल में सुना पुरुष पे संयुक्त होती है साधिकारागत हुआ आक्रता था आक्रसात कौन हुई बुद्धि अग्रसाद कौन सी बुद्धि है जिसने नहीं किया विविध ख्याति को नहीं किया है अच्छा और जिसने विवेक ख्याति को नहीं किया है अगर सात बुद्धि हुआ है जिसने विवेक छाती को नहीं किया विवेक छाती को क्यों नहीं करवाई क्योंकि मिथ्या ज्ञान की वासना से वाषि मिथ्या ज्ञान की वासना से वासी वाषित है, वासित है। अब सोच लो कितना मिथ्या ज्ञान हम लोगों के अंदर घुसा हुआ है अब ध्यान देंगे सा तू पुरुष छाति पर कार्य निष्ठा प्राप्त होती चरित तो ऐसा ध्यान देंगे शु है सा कारण हम या का अध्ययन कर देंगे इसका ध्यान करेंगे और साथ अनुभव में करेंगे प्राप्त क्रिया करता या हो जाएगा किंतु या से लेना या बुद्धि बुद्धि किंतु जो पुरुष के साक्षात्कार की निष्पत्ति रूप कार्य की सिद्धि को प्राप्त करती है तू या किंतु जो किंतु जो बुद्धि पुरुष की ख्याति की निष्पत्ति पुरुष की ख्याति की निष्पत्ति रूप कार्य सिद्धि को करती है प्राप्तोति कर्ज है किन्तु जो बुद्धि पुरुष ख्याति है पुरुष का साक्षात्कार या विवेक ख्याति किंतु जो बुद्धि विवेक ख्याति की निष्पत्ति रूप कार्य सिद्धि को करती है विवेक ख्याति की निष्पत्ति रूप क्या है कार्य सिद्धि और कार्य सिद्धि होने से बुद्धि कृतार्थ हो जाएगी कार्य सिद्धि क्या है विवेक छाति की निष्पत्ति मतलब तो विवेक की उत्पत्ति विवेक छाती की निष्पत्ति रूप कार्य सिद्धि को करती है या कन् किया ना फिर शाह को अगले वैसे यहाँ विराम न लगाइए तो अच्छा रहेगा फिर को अगले वाक्य में ले जा सकते हैं सुविधा के लिए मैंने किया और याद यदि अध्यार नहीं करेंगे तो सा से क्या लेना पड़ेगा बुद्धि लेना पड़ेगा कौन सी बुद्धि कौन कथा कौन हाँ। लेकिन अच्छा ये है कि बीच में विराम प्राप्त की बात होती न रखे याद आध्याय कर ले और शाह को अगले वाक्य में ले जाएंगे साधिकारा चरिता और चरितारिका अधिकारा करते यहाँ पर करा सा निवृता दर्शन चरिताधिकारा सा निब्रिता दर्शना आदर्शना चरित अधिकारा साखों वाक्य मिले दर्शना निवृता है कि निवृत हुए अज्ञान वाली विवेक जिस बुद्धि ने विवेक ख्याति को कर दिया उस बुद्धि का अज्ञान रहेगा जिस बुद्धि ने विवेक ख्याति कर दिया उस बुद्धि का अज्ञान नहीं रहेगा तो निब्रिता निवृता आदर्शनाथ है की अज्ञान रहित या अज्ञान की निवृत्ति को करने वाली प्रसंगानुसार क्या अज्ञान की निवृति को करने वाली चरिता अधिकारा का है यहाँ पर अधिकार को संपन्न करने वाली अर्थात कृतार्थ निवृता चरिता अधिकारा सा पूर्व से लाएंगे की अज्ञान की निवृति करने वाली कृतार्थ बुद्धि अज्ञान की निवृति करने वाली कृतार्थ बुद्धि जो कृतार्थ बुद्धि हो गई है जिस जिस बुद्धि ने विवेक कर दी तो फिर अज्ञान रहेगा तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अब क्या है कि जब तक प्रारब्ध है तब तक क्या है ज्ञानी महापुरुष के साथ बुद्धि है ना तो विवेक ख्या हो गई है अब क्या है की वो बुद्धि तो है प्रारब्धानुसार है वो असंप्रज्ञा समाधि भी कर सकता है और फिर जब क्या है की जब चरम देह का त्याग हो जाएगा ना तो फिर से क्या होगा कि पुनः उसको शरीर प्राप्त होगा मतलब। पुनः बुद्धि के साथ संबंध होगा मतलब। तो यही कहना चाहते है कि कि निब्र अज्ञान की निवृत्ति रूप कार्य को करने वाली निवृत्त है ना अज्ञान की निवृत्ति को करने वाली सा कृतार्थ बुद्धि बंधन बंद बंधन के कारण अज्ञान तो का अभाव होने से बंधन का कारण कौन है की बंधन के कारण अज्ञान का अभाव होने से न पुनः आवर्तते अभावात न पुनः आवर्तते बंधन के कारण अज्ञान का भाव होने के कारण पुनः नुनः नहीं आती है अर्थात काल में पुनः पुरुषते नहीं मिलती है सृष्टि काल में पुनः पुरुष से संयुक्त नहीं होती है कैसी बुद्धि पुनः देखेंगे यहाँ पर निवृता दर्शन चरिताधिकार अज्ञान की निवृति करने वाली चरिता अधिकार्थ बुद्धि अज्ञान की निवृति करने वाली कृतार्थ बुद्धि बंधन के कारण अज्ञान का अभाव होने के कारण पुनः नहीं आती है या पुनः पुरुष ऐसी संयुक्त नहीं होती है क्यों संयुक्त नहीं होती है नहीं बंधन के कारण अज्ञान नहीं होने से पुनः संसार में नहीं आती है या पुनः पुरुष ऐसी संयुक्त नहीं होती है कैसी बुद्धि कृतार्थ बुद्धि है ना अज्ञान की निवृति करने वाली कृतार्थ बुद्धि जो अज्ञान की निवृत्ति करने वाली बुद्धि है वह कृतार्थ बुद्धि है यहाँ पर ध्यान देना कोई शंका कर रहा है तो शंका कार क्या करता है ये कोई एक दृष्टांत के द्वारा करता है अत्र अत कशिक से लेना यहाँ पर नास्तिक कोई नास्तिक यहाँ पर नास्तिक संडको संडकोपा संडकोपाख्या उदघाट्य इस विषय में नास्तिक नपुंसक की कथा के द्वारा संडक का नपुंसक उपाख्या शान, उपाख्यान से प्रतीजा एक विषय बनेगा उपाख्यान उपाख्यान का अर्थ कथा इस विषय में कोई नास्तिक नकुस्तक की कथा के द्वारा उद्घाटित अर्थ है आक्षेप करता है उद्घाटनी का क्या अर्थ है आक्षेप का उद्घाटन करता है मतलब आक्षेप करता है इस विषय में कोई नास्तिक नकमुस्तक की कथा ना। के द्वारा या नफरमुस्तक की कथा के द्वारा आक्षेप करता है, है न कैसे आक्षेप करता है देखना मतलब कोई नास्तिक योग शास्त्र के विषय पर प्रश्न कर रहा है उसमें ये ऐसा उदाहरण रूप में कर मुग्धया भार्य अगे है ना अग्यती अग्यती यहाँ पर जो है कर्म में लगा आया है ना तो कर्म में लगा आने से कर्ता में तृतीया हो गयी यहाँ पर भारिया जो है करता है तृतीया विषय में क्या बनेगा भारियाया उसका विशेषण मुग्धा तो वो भी तृतिया है मुग्धया भार करता है और कर्म में क्या है प्रथमा खंडक यहाँ पे कर्म है उसमें भी हो उसको हिंदी में कैसे हैं भूली वाली भारिया भूली समझते हैं सरल चीज़ चित्त सरल चीज़ है ना मोहयोग को भूला कहते हैं भूला है? करते क्या होता है सरल चित्त बिल्कुल सरल है भस्मा ने भी वरदान मांगा उसको भी दे दिया बिल्कुल सरल है वो सोचते नहीं बिल्कुल सरल ऐसा तो यहाँ पर सरल चित्त भारिया नपुंसक पति से कहती है सरल चित्त भारिया किससे कहती है हाँ भोली वाली भारिया की भोली भारिया नपुंसक पति से कहती है भरिया पत्नी भोले मतलब सरल पत्नी नपुंसक पति से कहती है क्या आर्य पुत्र ये संबोधन है पुत्र मैं भगनी अपतवती कि मेरी बहिन संतान वाली हो गयी है अपत्य संतान मैं भगनी भगनी मतलब बहन मेरी बहिन संतान वाली हो गयी की मर्थम नीति है ना अहम की मरथम न मतलब अहम की मरथम अपतवती ना अहम कि mm. mm. मैं, मैं क्यों संतान वाली नहीं हुई mm. मैं क्यों संतान वाली मेरी mm. बहन संतान वाली हो गई और मैं संतान वाली क्यों नहीं हुई ये कौन कहती है मुग्धा भारिया मतलब सरल चिक्ता भारिया कहती है और से क्या लेना है वो संडक संडक पति नपुंसक पति नपुंसक पति ने अपनी मुग्धा भारिया को कहा सरल चित्ता भारिया को कहा क्या कहा मृत हते अहम अत्यम उत्पादितयामी अहम मृत अहम मृत सन मैं मृतक होकर के मैं मर करके तेजा से तुभ्यम असत्यम कि मैं मर कर तुम्हारे लिए पुत्र को उत्पन्न करूँगा तो क्या बोलता है मैं मर कर तुम्हारे लिए पुत्र को उत्पन्न करूंगा लग जाएगा अच्छा ये तो दृष्टांत हो हो गई गई ना एक ये की कथा हो गई अब इस यहां पर देखो, फिर दृष्टांत हो गया आगे देखना तथा अब ध्यान देना जो जीते जी संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाया उम्र से करेगा क्या तो अब इसी को दृष्टांत बना कर कहते हैं तथा इदम विद्यमान ज्ञानम उसी प्रकार से ज्ञानं या ग्दुमान ज्यान ज्यान ग्दुमान ज्यान या या ज्ञान से लेना है है उसी प्रकार रूप मोक्ष को नहीं करती है। यह मतलब जैसे जैसे भी कोई जो कोई जीते की जी पुत्र उस पर न कर पाए तो मर्ज करेगा क्या उसी प्रकार से विवेक यदि विद्यमान रहते चित्त की निवृत्ति रूप मोक्ष को नहीं करती है कब विद्यमान रहतेमान रहते हैं रहते। चित्त की निवृत्ति रूप मोक्ष को नहीं करती है तो क्या ये नष्ट होने तो चढ़ाएगी ये, ये मतलब हुआ तो उसी प्रकार से यह विद्यमान ज्ञानम करते हैं यहाँ पर पुरुष छात्र या दर्शन मतलब विवेक ख्या उसी प्रकार से यह विवेक ख्या चित्त निवृत्ति रूप मोक्ष को नहीं करता है लग जाएगा उसी प्रकार तथा यह न उसी प्रकार से यह विवेक ख्या विद्यमान कर विद्यमान होने पर वैसे ये विवेक ख्या विद्यमान होने पर सिवृति रूप कार्य को नहीं करता है तो विनर होकर करेगी कौन विनर विन ख्या का प्रत्याशा इस विषय में क्या विश्वास इस विषय में प्रत्याशा का विश्वास इस विषय में क्या विश्वास जायेगी उसी प्रकार से विवेक ख्या विद्यमान होकर चित्त की निवृत्ति को नहीं करती है तो विनष्ट होकर करेगी इस विषय में क्या विश्वास ये क्या हुआ ये एक नपुंसक नहीं ये एक नास्तिक की शंका हो गई नपुंसक की कथा के द्वारा कि नपुंसक का उदाहरण देकर किसी नास्तिक ने संका क्या की शंका की तरह उस विषय में आचार्य जैसी यह वक्ति उस विषय में ईश कल सूत्र है ईश्वर समाप्त कल्प कल्प अब ईसर समाप्त कल्पकल्पक दो नहीं है नहीं? नहीं? नहीं? हैं? कल्प कल्प कल्प, कल्प, दो बार है ना एक कल्पक कल्प, हाँ अब ध्यान देना तो ये जो दे, देशी प्रत्यय होता है ये ईसर असमाप्ती अर्थ में होता है ईसर असमाप्ति अर्थ में मतलब कुछ कम आचार्य को क्या कहेंगे आचार्य देशी जो कुछ कम है आचार्य से उसको क्या कहेंगे आचार्य देशी मतलब यह है कि योग का एक कनिष्ठ आचार्य भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है ये मतलब हुआ है ना करते उस विषय में सामान्य आचार्य कहते हैं या सामान्य सामान्य याचार समझते हैं है साधारण रूप से आचार्य कोई विशिष्ट आचार्य नहीं मतलब सामान्य रूप से उस विषय में आचार्य तो आचार तो देशी कहता है या तो सामान्य आचार्य कहता है क्या कहते आचार्य नन बुद्धि निवृत्ति रे मोक्षा नन यहाँ पे अरे अस्मी है कि अरे बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है, क्या है? तो चित्त निवृति ऊपर आया है ना चित्त निवृत्ति रूप मोक्ष को नहीं करता है कि चित्त की निवृत्ति ही मोक्ष है मोक्ष क्या है चित्त की निवृत्ति तो अब ये ध्यान देना जीते जी क्या हो कि बुद्धि की वृत्ति कैसी हो जाएगा बुद्धि की वृत्ति विवेक ख्या रूप हो जाए आत्मा का साक्षात्कार हो जाए अब क्या है कि जब आत्मा का साक्षात्कार होने से ज्ञानाग्नि से तो क्या होगा कर्म दर्द हो गया अब चाहे तो वो असम समाधि कर सकता है असम समाधि में चित्ती का क्या हो जाएगा निरोध हो जाएगा तो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित रहेगा लेकिन जब रहेगा तक निरोध रहेगा तब तक और संप्रज्ञात अच्छा असम समाधि के भंग होने पर पुरुष कैसा प्रतीत होगा बुद्धि की वृत्ति के आकार का प्रतीक होगा बताया था न अब ध्यान देना अब क्या है की जब उसका ये क्या है कि शरीर छूट जाएगा योगी का तब क्या होगा कि फिर कई हो गया ना, ना। बुद्धि की निवृत्ति हो गई बुद्धि के साथ संयोग होगा बताए समझ में जीते जी विवेक ख्या रूप विवेक ख्याति संप्रज्ञा तो समाधि की अवस्था है ना फिर वो असंप्रज्ञा समाधि कर सकता है देश छूटने पर जो चित्र निवृत्ति होगी तो, तो क्या होगा की फिर चित्र के साथ संयोग होगा ये चित्र निवृत्ति है ननु करके अरे अरे बुद्धि तो की निवृत्ति ही मोक्ष है तो अदर्शन कारण अभाव बंधन के कारण कन... का अभाव होने से क्या है अज्ञान अज्ञान रूप बंधन के कारण का अभाव होने से बुद्धि निवृत्ति करके बुद्धि निवृत्ति रूप मोक्ष होता है बुद्धि की निवृति रूप मोक्ष होता है पंक्ति लगेगी अच्छा की अदर्शन अज्ञान रूप बंधन के कारण का अभाव होने से बुद्धि की निवृत्ति रूप मोक्ष होता है जीते जीत परि राज्य होने से फिर क्या कर देगा वो असम समाधि कर देगा वो बचूंगा तमाम क्या तट और वह अज्ञान तम क्या और बंद कारणम तदर्शनम क्या बंद कारणम तदर्शनम और बंधन का कारण वह अज्ञान ज्ञान से निवृत्त हो जाता है बंधन का कारण हुआ ज्ञान किस से निवृत्त हो जाता है दर्शन ऐसी ज्ञान से निवृत्त हो जाता है ज्ञान कौन विवेक चित्त निवृत्ति एवं मोक्ष की निवृत्ति ही मोक्ष है है ना तो बता दिया ना उसने तो अब, भी बता, अब फिर कहता है कि की अच्छेद करना किस कारण से अस्थानीय का अर्थ है किस कारण बिना प्रसंग के किस कारण बिना प्रसंग के ही इस के, किस कारण प्रसंग के ही शंकाकार को मती भ्रम हो रहा है मतलब जब समाधान हो गया तो पता नहीं किस कारण से इसको मत भ्रम हो रहा है कि किस कारण अस्थाने है कि बिना प्रसंग के ही किस कारण बिना प्रसंग के ही शंकाकार को मती का भ्रम हो रहा है अच्छा टीका मंदिर स्थानीय पद अच्छे किया समझे हाँ है ना इस कारण बिना प्रसंग के ही या बिना अवसर के ही इसकी इसकी, इसकी मती का भ्रम हो रहा है मतलब इसकी बुद्धि भ्रांत हो रही है मतलब यह है कि यहाँ भ्रम का कोई कारण नहीं है भी इसको भ्रम हो रहा है आगे देखेंगे हेयम दुखम है करते कौन है दुख, दुख। तो बताइए वर्तमान दुख है है या तो अतिर दुख है कौन सा दुख है बताइए आया था बोलो तो अतिर दुख, दुख है बोलो अनागत दुख है अतिर दुख, दुख, दुख है नहीं है वर्तमान दुख भी है।, है नहीं है कि वर्तमान दुख तो हो ही जा रहा है वर्तमान मतलब इसी क्षण में है ना वर्तमान क्षण में जो है वो तो क्षण तो ये दुख तो क्षणिक है ना नही जाते हैं तो अनागत दुख है दुखम की अनागत दुख है है तो दुख है है या कि, कि अनागत दुख है, है अनागत दुख है क्या है। संयोग है कारणम और संयोग नाम के हे का कारण संयोग से लेना है बुद्धि पुरुष का संयोग हु. और बुद्धि पुरुष के संयोग नाम वाला बुद्धि पुरुष के संयोग नाम वाला कौन है दुख का कारण संयोग अक्षम करते संयोग नाम वाला कौन है ये का कारण ये का कारण का क्या नाम है संयोग किसका संयोग हाँ, हाँ मतलब बुद्धि पुरुष का संयोग है।, है ना हाँ कर सकते हो बुद्धि सत्य जी बात लेंगे बुद्धि सत्य ध्यान देंगे और संयोग नामक दुख का कारण संयोग नामक दुख के कारण को निमित्त के सहित कहा गया और संयोग नामक दुख का कारण निमित्त के सहित कहा गया तो दुख का कारण निमित्त के सहित कहा गया तो दुख के कारण का क्या निमित्त है? दुख का कारण क्या है संयोग ऐसा लगा लेना और दुख का कारण संयोग नाम वाला निमित्त के सहित कहा गया दुख का कारण संयोग नाम वाला का दुख का कारण संयोग नाम वाला निमित्त के सहित कहा गया तो उसका निमित्त क्या हो जाती है संयोग का और निमित्त क्या है अविद्या तो अविद्या के सहित कहा गया अविद्या के लिए क्या सब अभिज्ञ दिखा है सूत्र में तेतु अविद्या और लगाएंगे और का और दुख का कारण संयोग नाम वाला अविद्या से सहित कहा गया निमित्त के सहित कहा गया निमित्त क्या है अविद्या असापरम इसके आगे हान को कहना चाहिए हान का क्या अर्थ है मोक्ष मतलब हान का अर्थ हुआ यहाँ पर दुख की निवृत्ति दुख की निवृत्ति क्या है मोक्ष इसके आगे हान को कहना चाहिए दुख की निवृति रूप मोक्ष को कहना चाहिए देखो तरभाव हनम तर्क से है कैवल्यम अब तरभा तर्क है कि अविद्या का अविद्या का, ज्यान का, का अभाव होने से अविद्या का अविद्या का अभाव किससे होगा ज्ञान से विद्या से अविद्या का अभाव होने से जब अविद्या के कारण क्या था बुद्धि पुरुष, तो पुरुष का संयोग अविद्या के कारण बुद्धि पुरुष का संयोग था और अविद्या का अभाव होने से बुद्धि पुरुष का संयोग रहेगा क्या होगा तो वही अविद्या के अभाव होने से बुद्धि पुरुष के संयोग का अभाव हो जाना ही हन है बता ही बोलिए अविद्या का अभाव होने से बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव हो जाना बुद्धि और पुरुष के संयोग का भाव हो जाना मतलब बुद्धि और पुरुष का संयोग ना रहना ही हान है वो क्या है हान है। और तदवलम तद से लेना हनम और वह हान और वह हान ही पुरुष का कई है वह हान ही क्या है पुरुष का ऋषि का कई वल्ल पुरुष का कई हान क्या है हाँ हान किम रूप है संयोग का भाव रूप न बुद्धि पुरुष के संयोग का अभाव रूप हान है वही क्या है कई है ये कैवल्य है और उसमें जो असम समाधि में कैवल्य जैसी स्थिति है, है की तटा दृष्टि स्वरूप है कब निर्कल पक्ष में लेकिन कब तक जब तक वो क्या है कि असम समाधि है जब तक वृत्ति काी लीन, लीन हो गई है तभी तक और फिर विस्थान का लाने पर फिर ढेर आकार का हो जाएगा ऐसा तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर लेंगे ना हान से लेना है आतंक तो जीवन काल वाला नहीं है कई बल ये तो बात वाला है ना हाँ अब ध्यान देंगे तदात का अर्थ है की बंधन के कारण अविद्या का अभाव होने से बंधन के कारण अविद्या का अभाव होने से बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव हो जाना हान है या बुद्धि और पुरुष का संयोग ना रहना हान है वह हान ही मतलब बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव ही पुरुष का कई बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव भी क्या है पुरुष का कई बल है तब क्या लेना है हाँ बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव हान लेना है सबसे अब देखेंगे तद अभाव है ना तो सूत्र में जो तद अभाव है वहाँ पर समाज है तस्तवा मतलब तस् अभाव क्या है तो तस्व से क्या लेना है अदर्शन से अभाव बंधन के कारण आदर्शन का अभाव होने थे बंधन के कारण अज्ञान का बंधन के कारण अज्ञान का अभाव होने से संयोग संयोगा भावा का अर्थ बुद्धि पुरुष संयोगा भावा बंधन के कारण अज्ञान का अभाव होने से बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव होता है बुद्धि और पुरुष के संयोग का संयोगा भाव भावा का अर्थ हुआ बुद्धि पुरुष बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव होता है तो यह बुद्धि और पुरुष के संयोग का अभाव का मतलब है आतंतिको बंधन प्रमाह की बंधन की आतंतिक विवृति बंधन की मतलब बंधन के कारण अज्ञान का अभाव होने से बुद्धि और पुरुष के संयोग का भाव होता है अर्थात बंधन की आतंत की निवृत्ति होती है आतंक की निवृत्ति मतलब जिस निवृत्ति के होने पर पुनः बंधन की आतंक की निवृत्ति मतलब जिस बंधन की निवृत्ति होने पर पुनः बंधन ना हो उसे क्या कहेंगे बंधन की आतंक की निवृत्ति है ना बंधन की आतंक की निवृत्ति मतलब कुछ समय के लिए दुख की निवृत्ति हो वो नहीं हमेशा हमेशा के दुख की निवृत्ति हो जाना कि बंधन के कारण अज्ञान का भाव होने से बंधन की आतंक की निवृत्ति है ना बंधन की आतंक की निवृति ये बुद्धि पुरुष संयोग का भाव अब ध्यान देंगे तो आतंको बंधनोप्रमा है ना बंधन की आतंक की निवृत्ति का धानम करके यही हान है यही क्या है अर्थात यही मोक्ष है ठीक है बुद्धि पुरुष के संयोग का भाव मोक्ष है या बुद्धि पुरुष संयोग का अभाव एसा धानम यही हान है यही मोक्ष है और तद से वह दृष्टि शक्ति मतलब वह पुरुष का कैबल्य है वह पुरुष का क्या है नहीं। नहीं। तो तद से कैवल्यम वह पुरुष का कैवल्य है इसी को समझाते हैं कैवल्यम तो यह करके यहाँ पर पुरुष अमिश्री भावा है मतलब तो पुरुष का बुद्धि के साथ संयोग न होना पुरुष का अमिश्री भावा करते मिश्रित न होना संयुक्त न होना पुरुष का बुद्धि के साथ संयुक्त न होना तद से वो किसका वह पुरुष का कैवल्य है uh. अर्थात पुरुष का बुद्धि के साथ संयुक्त न होना पुरुष का बुद्धि के साथ संयुक्त सदृश्य कैवल्यम दृश्य करते है uh. वह पुरुष का बुद्धि के साथ संयुक्त न होना अर्थात पुनः असंयोग गुण ही अर्थात पुरुष का पुनः गुणों के साथ संयुक्त न होना बुद्धि भी गुण है ना गुणों के कार्य होने से गुण है अर्थात पुरुष का पुनः गुणों के साथ संयुक्त न होना दुःख कारण निवृत की दुःख के कारण अज्ञान की निवृत्ति होने पर दुःख के कारण कौन है क्या कहूंगा दुख के कारण अज्ञान की निवृति होने पर दुखो क्रमा की दुख की निवृत्ति होना हन कहलाता है दुःख के कारण अज्ञान की निवृत्ति होने पर दुख की निवृत्ति होना हान कहलाता है ठीक है तो आप बताइए ये करण, दुख के कारण अज्ञान की निवृत्ति होने पर क्या होगा दुख की निवृत्ति बीच में क्या आएगा बता सकते हो है बुद्धि पुरुष के संयोग का अभाव आएगा है ना? अच्छा दुख की निवृत्ति होना मतलब बुद्धि पुरुष के संयोग का दुख के कारण अज्ञान की निवृत्ति होने पर क्या होगा बुद्धि पुरुष के संयोग का अभाव और उसके होने पर दुख की निवृत्ति वो है लग जाएगा तदा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुषा तदापुर स्वरूप प्रतिष्ठा तब पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होता है सदा के लिए है ना और तदा तदापि अवस्था में वो केवल समाधिकाल के लिए है। सदा के लिए है तदा स्वरूप तदा पुरुषा स्वरूप प्रतिष्ठा तब पुरुष अपने रूप में स्थित होता है इसी उत्तम ऐसा कहा गया इस बस यही जो पढ़ाए आपने तुम्हें